ल्यमन्त्रपाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा शांति शांति शांति सभी को सा नमस्ते पिछले पाठ में किसी को भी कोई शंका है आचार्य जी हाँ जी बोलिए कोई नहीं है लेकिन ये जो ना मुहे अभि भिन् भिन् भागारा बता कण्ठ शु मु, कते जीव जीव भाग है जीवी वा भाग दात नीचे वाे दात ऊपर दात है, है, है इ भिन् के भिन -भिन जो नाम हैमे कन्फ्यूजन चलता अस्म ये है क्या ये का किमुख है मुख तो पूरा हो गया ऊपर नीचे सब लेकर के भीतर का मुख हो गया जी। इसमें ऊपर वाले जो भाग है कंठ से लेकर के ऊपर वाले दात तक जी और बाहर जो नासिका है जी नासिका का मतलब तो बाहर दिखता है परंतु भीतर ही वो एक छेद है ना वो नासिका के अंतर्गत आता है वो, तो वो तो अच्छा कंठ के बहुत पास है वो तो अजय वो तो कंठ के बहुत पास है बेसिकली है कंठ के पास ही है नाक के तो वो पूरे उसको नाक वो वही से जाता है और फिर नाक से वही से नाक का संबंध है न जी जी जी तो पूरे लेना है नाक का तो यहाँ पर जो है की ऊपर वाले भाग को आप स्थान मानेंगे क्या मानेंगे स्थान स्थान प्लेसेज जी और नीचे वाले भाग जो है करण है मीन्स है वेजन वेज एन मीन्स है साधन है जी तो नीचे जिहवा मूल से लेकर के ओष्ठ पर्यंत तक नीचे वाला जो लिप्स है वहां तक के भाग का नाम है करण क्या नाम है जी, करन। करन, साधन, वेजन मीन्स। ये, जी, और ऊपर वाले जो भाग है कंठ से लेकर के नासिका पर्यत तक ऊपर वाले ओष्ठ नासिका पर्यंत तक इसका नाम है स्थान तो हम ये कहते हैं कि नीचे वाले भाग को स्थान पंक्ति कहते हैं ऊपर वाले भाग में गलत बोल दिया शायद नीचे वाले भाग को करण पंक्ति कहते हैं ऊपर वाले भाग को स्थान पंक्ति कहते हैं पंक्ति माने रॉ कतार लाइन है जी लाइन जी तो उसमें क्रम है सबसे पहले कंठ है जी सबसे पहले क्या है जी कंठ कंठ है उसके बाद जो है तालु है जी उसके बाद मूर्धा है जी उसके बाद दात है जी उसके बाद दांत मैने ऊपर वाले दात हम अभी स्थान पंक्ति का वर्णन कर रहे हैं लाइन जो कतार में है और उसके बाद ऊपर वाले ओष्ट हैं और नाक का हरेक के साथ संबंध है जी नाक का कंठ के साथ भी संबंध है तालू के साथ भी संबंध है आ, मूर्धा के साथ भी संबंध है दात के साथ भी संबंध है हरेक जो भी बोले जाएंगे वर्ण देखिए जैसे आप इसको इस रूप में समझिए आप बचपन से सीखे आ, सीखते हुए आए हुए है क ख सीखे न जी जी उसके बाद क्या सीखे है क ख के बाद न छ गौ जिखाया जाता है जी. और चौथ जज के बाद जो है ट सिखाया जाता है टॉ के बाद तथ सिखाया जाता है आ. आ के बाद सिखाया जाता है और पे वो तो आगे फिर दूसरा हो गया इस वर्ग में जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, तवर्ग पवर्ग ये क्रम से बचपन से सिखाया जाता है स्कूल में भी मास्टर ऐसे ही सिखाते हैं क्यों सिखाते हैं उनको पता है या नहीं पता है पता मुझे नहीं पता परंतु इसका रहस्य ये है कि सृष्टि के आदि से ब्रह्मा से लेकर के अग्नि वायुवादिक जो सृष्टि में ऋषि हुए सृष्टि के आदि में जो ऋषि हुए है तब से लेकर के आज तक यही क्रम है कि पहले कवर्ग उसके बाद चवर्ग उसके बाद टवर्ग उसके बाद वर्ग उसके बाद पवर्ग समझ गया जी तो ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थान की जो पंक्ति है स्थान का जो क्रम है स्थानों का जो क्रम है उस क्रम के आधार पर ही वर्गो का भी क्रम बटा हुआ है जी ओके स्थान कंठ है इसलिए क ख गठ स्थान है उसके बाद चवर्ग है और स्थान में उसके बाद तालु है इसलिए चाँछा चाँछा का तालु स्थान है उसके बाद टवर्ग है टोण तो स्थान में भी तालु के बाद मूर्धा है इसलिए टोण इसका स्थान मूर्धा है जी उसके बाद मूर्धा के बाद जो स्थान आता है वह दात आता है और इसमें जो है क्रम में जो है वह है तबर्ग है टर्ग के बाद तबर्ग है त थ न तो त थ का दांत स्थान है और उसके बाद क्रम आता है वर्ग में मा, और स्थान में भी क्रम में आता है ओष्ठ इसलिए पाफा का स्थान ओष्ट है इसमें विज्ञान है भाषा विज्ञान है जी समझ गए जी जी तो ये ऐसा नहीं कि कबर्ग पहले सिखा दिया और फिर टबर्ग सिखा दिया ये सिखाएंगे तो बहुत ही बड़ा भाषा विज्ञान की हानि होगी परंपरा की हानि होगी ब्रह्मा इत्यादि ऋषियों ने जो ये क्रम बनाया है ये क्रम इसमें जो विज्ञान है इसमें जो इतिहास है वह इतिहास समाप्त हो जाएगा इसमें जो विज्ञान है वह समाप्त हो जाएगा जी समझ गए वैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे ही अव्यवस्था इसमें हो जाएगी जैसे कि भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण की जो अष्टाध्याय की प्रक्रिया थी उसको तोड़ करके अष्टाध्याय के साथ हत्या करके वो पाणिनी जी का हत्यारा बन करके और अपने एक सिद्धांत कौंदी को चला दिया जय अष्टाध्याय की ही व्याख्या परंतु उन्होंने जो क्रम भंग किया है भले ही उनकी भावना नहीं हो कि अष्टाध्याय का क्रम समाप्त हो जाए क्योंकि इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भट्टू जीक्षित जो लिखे थे तो उनकी मनसा ये थी कि भाई अष्टाध्याय जो व्यक्ति याद कर लेगा वही सिद्धांत कौन दी पढ़ेगा परंतु बाद में जो है व्यक्ति सुविधा ज्यादा चाहता है याद करने में परेशानी होती है तो उसको छोड़ छोड़ दिया रव, केवल सिद्धांत कौन को पकड़ लिया उन्होंने तो सही मनसा से किया होगा इसमें कोई संदेह नहीं क्योंकि हमारे जैसे सामान्य यदि विद्वान इस चीज को समझते हैं तो वो तो बहुत बड़े विद्वान थे इसमें कोई संदेह नहीं परंतु ये।, ये होते हुए भी बहुत बड़ी भूल हो गई बहुत बड़ी पाप हो गई उनसे जिसको कहा जाता है ब्रह्म हत्या धोखा से भी यदि ब्रह्म हो जाए तो ब्रह्म है ब्राह्मण का साधु को यदि कोई धोखा से भी मार दे तो वह हत्या ही है उसमें पाप ही लगेगा ऐसे ही भट्टो जी दीक्षित भले ही जिस भावना से किए हों, अच्छी भावना से किए परंतु उन्होंने, जो संस्कृत की जो परंपरा थी उदाहरणों की जो परंपरा थी इन सबको मटिया मेट कर दिया जिसके कारण बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक जो इतिहास था वह उन्होंने समाप्त कर दिया प्राचीन इतिहास को और नए उस समय जो पौराणिकों में प्रचार प्रसार था है। जिस तरीके था इस तरीके का उदाहरण परंपरा को मिटा दिया इतिहास को मिटा दिया और इससे उनको बहुत पाप लगा वैसे ही पाप लगा जैसे कि कठोपनिषद में बताया है कठोपनिषद में जब वाज्रवा हर कुछ दान सर्वमेध यज्ञ करते हैं तो सर्व में, में हर कुछ दान दिया जाता है सब कुर्म गो बच्चे समर्ही ऐ कोने दानयं पानी पिने मे समर्ही गौ को वा दान दिया उस में जो की स्वयं खाने में समर्थ नहीं था तो कहने का अभिप्राय है कि जो गाय कुछ नहीं कर सकता न संतान दे सकता ना, आ, आ, क्या बोलते हैं न स्वयं ठीक तरीके से खा सकता एकदम अर्थात बूढ़ी गाय इत्यादि को उसने जो दान दिया अच्छे चीज भी दान दिए परंतु बूढ़ी गाय को भी दान दिया तो सर मेरे यजमे तो उनके बेटे जो नक्ष है वो पिताजी को कहते हैं कि पिताजी जो इस तरीके का जो दान देता है जो समर्थ नहीं है जो संतान नही सन्तर्ही मे समर्ही स्मर्हत्यादिौ को जो दान देता है, वह नरक को जाता है वुख भोगता हैि यहास्रवाे बहु हि अ मैने वो अच्छी भावना से किया वह अच्छे चीजों को भी दिया पर तो उसमें बुरी चीज भी चली गई तो जो बुरी चीज चली गई जिसके कारण रोक रहे, रोक रहे र, मतलब रोक रहे हैं कि पिताजी इसको मत दीजिए आपने जो अच्छा चीज दिया वो बहुत अच्छी बात है परंतु बुरी चीज जो आपने दिया है ये आपको नरक में ले जाएगा तो कहने का अभिप्राय है कि भले ही अज्ञानता चीज, दुरि गल चीज का दान, जो हमारे अष्ट नहीं है या में दिया जाए उस वह दान, वह दान, पाप नरको ले, ले, नरक नरक ले जाता है भोजि दीक्षित भी जि भावना से लिखा हो उसमें हम हम उस इतिहास में हम नहीं मेतिहास इहते आपय पढ़ये परन्तु बहु बाहो हनि बहु हि बास्था हे क्रमको नी तु है कवर्गे चवर्ग हि है चेत् हैवर्गे तवर्ग हि हैर्गे पी है के क्यो है कुकि इम है कंठ पहले है उसके बाद तालु है उसके बाद मूर्धा है उसके बाद दात है जी तो ये हो गया और नासिका का सबके साथ संबंध है पंचम पंचम वर्ण जो है वह सब अपना अपना जो स्थान है आगे बताया जाएगा अपना जो न का अपना स्थान कंठ है तो कंठ से बोला जाएगा और नासिका भी जुड़ जाएगा जवर्ग है चवर्ग में यो पंचम वर्ण है उसका अपना स्थान तालु है तो तालू के साथ उसमे नाशका भी जुड़ जायेगा ऐसे ही तवर्ग का पंचम वर्ण जो न उसका स्थान मूर्धा है मूर्धा के साथ साथ उसमें जो है नाशिका भी जुड़ जाएगा नाश स्थान से बोला जाएगा ऐसे ही तवर्ग है तवर्ग का पंचम वर्ण न है तो वह न का अपना स्थान जो तालु है वह तालु के साथ साथ नाशका से भी बोला जायेगा ऐसे ही पवर्ग है पवर्ग का पंचम वर्ण म है उसका अपना स्थान ओष्ट है तो उस ओष्ट के साथ नाशका से भी बोला जाएगा तो ये अपने अपने स्थान के साथ साथ नाशका से बोला जाता है सबके साथ उसमें संबंध है और स्वर में भी ऐसे ही है स्वर तो जो है दो प्रकार के हैं. सानुनासिक और निरुनाशिक जो आगे पढ़ाया जाएगा और पीछे भी बताया ही था मैंने और आगे आएगा कि जो वृत्ति प्रकरण जब आएगा उसमें आएगा और स्पष्टता से और बता देंगे जी तो ऊपर वाले पंक्ति स्थान पंक्ति हुआ स्पष्ट हो गया आपका जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया चाहिए अब नीचे वाला जो पंक्ति है जिहवा के मूल से लेकर के ओष्ट तक वह है करण पंक्ति कौन सी पंक्ति है करन, करन पंक्ति। करन पंक्ति। उस करण पंक्ति में दो चीज हो गया एक हो गया जिहवा और दूसरा हो गया नीचे वाला ओष्ट दो ही चीज तो है और दात आचार्य जी सॉरी थैंक यू थैंक यू दांत भी है तीन चीज हो गया जिहबा हो गया दांत हो गया और ओस्ट हो गया आपको धन्यवाद तो जिहबा हो गया दांत हो गया ओष्ट हो गया नीचे वाला जो दांत ये करण पंक्ति हो गया ये क्या हो गया जी करण पंक्ति करण पंक्ति तीन तो उसमें से जो जिहवा है जिहवा तो बहुत बड़ा है बहुत बड़ी है ना जिहवा जेवा बड़ी है तो अब जीवा बड़ी है तो इसमें क्या है कबर्ग चबर्ग टवर्ग तबर्ग पबर्ग है उन सब के साथ जो सम्बन्ध है कंठ के साथ संबंध है जेहवा मूल का जी और तालू के साथ संबंध है जेहवा के बीच वाले भाग का जेहवा मध्य का और मूर्धा के साथ संबंध है जिहवोपाग्र का जिहवाग्र का और जेहवाग्राध का माना जिहवा के आगे वाले भाग का जिह जे के ऊपर वाले भाग मान जिहवा के जो ऊपर वाले भाग है और जिहवा के नीचे वाले भाग है इन दो का संबंध मूर्धा के साथ है जी और जेहवा के आगे वाला जो भाग है जिहवाग्र जो है जिहवा के आगे को तीन भाग में बांटते हैं जिहवो पाग्र जिहवाग्र और जेहवाग्राध तीन भाग में बांटते हैं तो जेवो पाग्र और जेवाग्राध इसका संबंध है मूर्धा के साथ जेहवाग्राध का मतलब समझे जेवा अध मान नीचे जेहवाग्र जी। माने जेवा के आगा आगे वाले भागा उसके नीचे जो है उसको कहेंगे जेहवाग्राध और जेवो का मतलब जेवा जो है के ऊपर जेवा के ऊपर वाले जो भाग है उसको कहेंगे जेवो जी और जिहवाग्र तो सि का सीधे आगे हो गया तो जीहवो पाग्र जिहवाग्राध का संबंध है मूर्धा के साथ और जिहवाग्र का संबंध है दात के साथ और नीचे उपर वाले ओष्ट का संबंध है ऊपर वाले ओष्ट के साथ जी समझ गए जी जी नीचे वाले दात का संबंध है ऊपर वाले दात का मान स... जीवाग्र का संबंध है दांत के साथ भी और जैसे त थ द तो और वो नीचे वाले दांत का संबंध भी ऊपर वाले दात के साथ संबंध है और नीचे वाला उष्ठ का संबंध जो है ऊपर वाले उष्ठ के साथ संबंध है तो इस तरीके से होता है तो इसलिए आगे कहा जाएगा जेहव्य तालव्य मूर्धन्य दंत नाम जेहवा ये जेव्य तालब्य मूर्धन्य दंत जो वर्ण है इनका जो साधन है वह जिहवा है एक और चीज में बता दू की जेहवा नीचे वाला जो दांत है वहां नीचे वाला जो दांत है वहां साधन है वे जन मीन्स है स्थान के साथ मतलब स्थान के साथ क्योंकि उस करण पंक्ति में है परंतु ये जिव्य तालब्य मूर्धन्य दंत्य, ये जो चार वर्ण है ऐसा नहीं कि जिव्य वर्ण जो है जिव्य मने कंठ जो वर्ण है जिव्य का मतलब कंठ वर्ण है कंठ जो वर्ण है उस कंठ वर्ण का संबंध जीवा मूल से है और दंत वर्ण का संबंध नीचे वाले दात से नहीं है सो ध्यान में रखेंगे नीचे वाले दात से नहीं है वह जिह्र से है इसीलिए मेरे मुख से निकला की अपने आप क्योंकि बिना सोचे समझे निकला की वह जिहवा और ओष्ठ उसमें आपने दांत भी कह दिया तो वैसे दांत भी कर्ण है ऐसी बात नहीं है कि कर्ण नहीं है नीचे वाला दांत नहीं होगा तो जिसमें स्पष्टता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है तो वह कर्ण है परंतु मुख्य रूप से जो कर्ण है वह जिहवा और ओष्ठ है अधर है समझ गए जी जी हा अब जो है और कोई शंका है नहीं आचार्य जी अब आगे चले और किन्नी को शंका है किसी तरीके का नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं अब आ, कहां तक हो गया था याद है आपको अट्ठाईस तक हो गया था मेरे ख्याल आचार्य जी अच्छा इक्कीस तालव्या हो गया था अब देखिए तालू के बाद क्या आता है कुलदीप जी बताइए तालु के बाद जी नैट बहुत अच्छा तालू के बाद मूर्धा आता है तो कौन से वर्ण का जिक्र होगा मूर्धन्य वर्ण का जिक्र होगा तो इसका सैद्धांतिक रूप है बोलिए रितु रित मूर्धन्योलेंगे ऋतु रसा ऋतु रसा मूर्धन्यान्यासा रित मूर्धन सुमन जी आप सुन रहे हैं कि नहीं हाँ जब म्यूट कर लेंगे तो और आपको अच्छी स्पष्ट आवाज जाएगी क्योंकि उधर से आवाज इधर नहीं आएगी तो आपके पास हसी जाएगी तो रिटू रसा मूर्धन तो इसमें जो है रिटू रसा मूर्धन्य का पदछेद पहले करेंगे किसी भी सूत्र का ये ध्यान रखिएगा वही व्याकरण की प्रक्रिया पदचेद समास यदि अनुवृत्ति हो तो अनुवृत्ति फिर जो है उदाहरण सिद्धि इत्यादि तो रिटु रसा मूर्धन सूत्र है ये याद कर लिया आपने या याद कर लीजिएगा और पदछेद होगा रिटु रसा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है अकरम जैसे राम रामो रामाह तो ऋतु रस ऋतु रसौ ऋतु रसा तो ऋतु रसाउ शाह तो चार वर्ण है इसमें रिवर्ण रेकार तो इसीलिए बहुवचन हो गया तो ये अकारांत प्रथमा बहुवचन है मूर्धन्या भी अकारांत पुमलिंग प्रथमा बहुवचन है अब जो है इसका जो समास होगा शायद हमें पढ़ा दिया था लग रहा है कि री का जो है रीका जैसे पित्री है पित्री का जैसे पिता बनता है का कर्ता बनता है आ रीका आ बन जाएगा तो आ चुश्च रश्च इति रिटूरसाह ये इतने तरह योग हो गया और मूर्धन्य का मतलब हुआ मूर्धनी भव इति मूर्धन्य मूर्धन्या मूर्धा में जो उत्पन्न होने वाले वर्ण है उत्पन्न जो वर्ण है उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं एक अष्टाध्याय का सूत्र है चतुर्थ अध्याय का है तीसरा पाद का लगभग पचपन नंबर सूत्र है पचपन नंबर तो उस सूत्र से यहां पर जो है यथ प्रत्यय हो गया और मूर्धन्य बन गया है तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि रिवर्ण जो रिवर्ण अष्ट मान अठारह प्रकार के जो रिवर्ण है जो आपने पढ़ा अभी आगे पढ़ेंगे आ, और मैंने बताया भी था कि रिवर्ण ये 18 प्रकार के जो है वह तो अष्टा भेदात्मक भेदात्मक जो अधिकार है और टू मैने टा मैने पंच वर्णात्मक जो वर्ग है मैंने पंच वर्णात्मक जो वर्ग है मैंने पांच वर्ण वाला जो वर्ग है वर्ग जो है मैंने पंचवर्णात्मक जो टवर्ग है और रेफ जो है और सकार जो है ये मूर्धन्य वर्ण है मे मूर्ध देशीय वर्ण है मूर्ध स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण है इसलिए हम संस्कृत में ही बोल सकते हैं कि री अर्थात अष्टादश भेदात्मक रिकार और पंच वर्णात्मक टवर्ग रेफ हा, सकारियात्यार्ध स्थान उच्चारणी अवगंत्या मूर्धा स्थान से बोले जाते हैं ये समझना चाहिए अब जो है इसके ऊपर आप जो है मण जैन का जो व्याख्या है पढ़ लेंगे वो बहुत ही सरल है अब इसका आगे मत इत्यादि है वो मत भी आपको बताऊ उससे पहले इचुसा तालब्या महर्षिदान जी का व्याख्या पढ़ा होगा उस पर आपको कोई शंका नहीं हुई होनी चाहिए थी कि यहाँ पर महर्षान जी जो लिखते हैं की छ है इनका तालु स्थान है तालु स्थान है तालु की व्याख्या है करते हैं अर्थात दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए तो दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए तो यहाँ पर दातों के ऊपर से मतलब क्या हुआ वैसे दात केवल आगे वाले भाग का नाम ही तो दांत नहीं है न जी जी की पूरा जो अकलदाट अकल दाट अकल समझते हैं जी जी जो अंतिम जो है ना 32 जो दांत है उस 32 दांत का ऊपर वाले भाग का लास्ट नीचे वाले भाग का लास्ट तो सब हो गया ना जी वो सब दांत है कि नहीं वहां तक का जी जी तो वो पीछे वाले जो दांत है जो क्योंकि कंठ के बाद तालब्य वर्ण है कंठ के बाद तालव्य वर्ण कंठ के बाद तालु स्थान है तो तालु का मतलब जो गुंबज वाला जो स्थान है गुंबज समझते है ना जी तो गुम्बज जो स्थल है वो है। पूरे ते स्थन दात कात जहा दात का जो मूल है उस दात के उपर, जो पूरा गुम्बज वे स्थन है दात ऊपर समू है जिवा मध्यो ह्य बोलेङ्गे जीवा मध्य ऊपर क्य उटता ई जिवा मध्य ऊपर क्य उटता है यहा है जिवा मध्य का, का मतलब यह हुआ कि पूरा इस पार से उस पार तक बीच वाला जो भाग है तीच वा जिवाोना च उच्चारणे का मत ये हुआवा का मध्यो है वो साइड वा किनारा जो है जिवा मध्यो देखेगे किं वो दात ऊप भिता की जिवा मध्य ऊपर उ ऐसा विचार कर लीजिएगा तो उसमें यह है अब ऋतु रजा मूर्धन्य जो है इसमें जो आचार्यों का मत है वो आप महर्षि पाणिनी जी बता रहे हैं तो वृद्ध पाठ में दसवा नंबर सूत्र है लघु पाठ में थर्टी नंबर सूत्र है वह है रेफो दंत मूलीय एक शाम सूत्र है तो रेफो दंत मूलिय एक शाम में रेफा प्रथमा विभक्ति एकवचन है और दंत मूलिये जो है ये भी प्रथमा विभक्ति एकवचन वचन है कारांत पुमलिंग और एके शाम जो है सर्वनाम ष्ठी बहुवचन है तो एक शाम का अन्य शाम आचार्य नाम मते नेशांचित आचार्य नाम मते ऐसा एके शाम का हुआ किन् के मत में ऐसा अब अव दन्त है ये षष्ठी में समास नहीं है समास दंत का मूल जो हो जाएगा, समास हो जाएगा जाएगा मूलम मूलम यह समास या दंत, दंत बहु सारे है तो दन्ता ना बहु जाति दन्त बहुवचन केगे दात अनेक दन्ता ना मूलम इति दन्त समास हो जाएगा और दन्त मूलो ये, ये तद् है दन्त इति दन्त हैको जो मूल कहते हैको दन्त तो अर्थ हो गया कि रेफ जो वर्ण है कई आचार्यों का वहां जो रिटू रसा मूर्धन में जो रेफ वर्ण है रिबन, में जो रेफ वर्ण है र वो कहते हैं कि दंत मूलीय वर्ण है दंत मूल दांत का जो मूल है उस स्थान से बोले जाते हैं अर्थात ऊपर का जो दात है दंत का मतलब हुआ ऊर्ध दंत मूल ऊर्ध दंत मूल स्थानीय वर्ण है ये ऊप दात है उसके मूल जो है उससे जैसे र बोले दे र तो दा का मूल जो है वहां से बोला जा रहा है तो ये का हैर सिद्धान्त मूर्धा बोला जा र जा दात का मूल है तूर्धा मूर्धाते कई आचार्य जो कहते हैं कई जो आचार्य जो कहते हैं कि रेफ जो है दंत मूल्य वर्ण है दात के मूल से बोले जाते हैं तो कोई गलत नहीं रहे हैं। वो भी ठीक है दात का मूल जो है वो आ, आ, मतलब यह है कि मुरधा स्थान ही है वहां तक उसका क्षेत्र है इस चीज को समझिएगा जी अब जो है तो रेफो दंत मूल्य एक शाम एक आचार्य नाम मते न्याम ना, ना मत रेफा दंत मूलिया ऊर्ध दंत मूल स्थानीय अस्थि ऊपर वाले ऊर्ध दंत के मूल स्थान वाला है उससे बोले जाते हैं उससे उत्पन्न होते है ऐसा कई आचार्य कहते हैं अब आगे उसके आगे जो मत है वह दंत मूलअवर्ग ये है ये हालाकि ये दंत मूल शब्द आ गया है इसलिए उसके प्रसंग में यहाँ पर एक कर दिया जा रहा है मूर्धन मूर्धन्य से इसका कोई लेना देना नहीं है मूर्धन्य से मूर्धन्य से इसका कोई लेना देना नहीं है तो इसीलिए मूर्धन्य से इसका कोई लेना दिना दिना नहीं है दंत मूल प्रकरण आ गया इसलिए यहां पर दंत मूल से जो जो बोले जाते दंत मूल से जो जो बोले जाते हैं वो सब जो है यहाँ पर आ, तो उसका प्रसंग में बता दिया गया यहाँ पर दंत मूल असुत वर्ग तो दंत मूल असुत वर्ग दंत मूल प्रथमा अभिव्यक्ति एक वचन है तू अव्य पद है तवर्ग ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है दंत मूला, दंत मूला दंत दंत है, है, है। दंत वही है दंता नामूलम दंत मूलम दंता नाम मूलम इति दंत मूलम और फिर दंत मूलम के में फिर ये किया है मैंने बहुबरी समास कर दिया है कि दंत आ, या ऐसा कीजिए कि नहीं दंता नाम मूलम न करके बहुबरी समास में ऐसा कर दीजिए कि दंता नाम मूलम याम म्यूट कर दीजिए जी म्यूट कीजिए डिस्टर्ब हो रहा है दन्ता नामूलि दातो का मूल है वर्ण का ऐ दन्ता नाम दन्तमूल विशेषण है तवर्ग का कोके दन्ता नाम मूलम् वर्णस्य मन्य यस्य यस तवर्गस्य वर्णस्य स दन्त मूल बहुब्री समासी दातो का मूल है जिस तबर्ग का उस तबर्ग वर्ण को कहते हैं दंतमूल बहुबरी समाज है और इसमें एक अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ वही हो गया केसांचित आचरण मत न केसांचित आचरण मतम तवर्ग दंत वर्ण वर्त अर्थात तबर्ग जो है पंचवर्णात्मक जो तवर्ग है यह दंत है दात के मूल से ये बोलिया था। दा, था, दा, दा, ऐसा करके मतलब आचार्यो का मत है अब आगे है सैद्धांतिक जो सूत्र है वो तो ये बताया मत बताया परंतु तबर्ग के संबंध में क्योंकि अब मूर्धन्य के बाद दांत आता है मूर्धन्य वर्ण के बाद दंति वर्ण आता है मूर्धा के बाद जो स्थान है वो दांत है दंत है तो इसीलिए वो वर्ण कौन कौन है उसके सामने बता रहे है बोलिए ऋतु रि लसा ऋतु लसा दंत्या दंत्यासा ऋतु सभी बोलेंगे ऋतु लसा ऋतु लसा सा दन्त्यासा लन्त्यासा दन्त्या ये दन्त प्रथम विभक्ति बहुवचन है दन्त प्रथम विभक्ति बहुवचन हैली जो है, है जै रि का आ होता है रि का भी आ होता है। जैसे रि का प्रथमा विभक्ति ला होगा जैसे क्या बोलते है यदि तबलरी इत्यादि है तो तबला इत्यादि बन जाता है उसका तो रि का भी आने का रूप तो रि का भी चलेगा आ च तुश्च लि ऋतु लसाह ये इसे सारे हो गया है अथवा उसको स्पष्ट रूप से करना चाहते तो का कर दीजिए यहाँ पर लुप्त प्रथम निर्देश कर देंगे विभक्ति का लि से आगे इत्यादि जो सूत्र है सुपाम सुलुक, सुपाम सुलुक उसे सु का लुक हो जाएगा तो ली का ही हो जाएगा फिर उसका आ रूप नहीं होगा क्योंकि आ चकाने से री का भी आ होता है रि का भी आ होता है तो शंका होगी इसमें कहा क्या करें तो इसकी स्पष्टता इस के लिए आप क्या कीजिए आच न करके रिच ही कर दीजिए और रि में सु का लोप कर दीजिए तो रिच से जो है तुश्च लश्च सच इति ऋतु लस इतने तर योग द्वंद हो गया समाल सवाल और दंत्या का मतलब हुआ दंते सुभवा इति दंत्या दांत में जो उत्पन्न होने वाले हैं उसको दंत वर्ण कहते हैं शरीर सूत्र जो है इसी से यहाँ पर हुआ है तो दंतो में जो उत्पन्न होने वाले हैं वो दंत वर्ण है तो अर्थ क्या बन गया मने लड़ी के जो बारह भेद है क्योंकि लिवर्ण से दीर्घाना संत आगे बताया जाएगा कि लिवर्ण के दीर्घ नहीं होते तो लिवर्ण के दीर्घ नहीं होते तो वैसे अठारह भेद है लि के जब उसके के, आधार पर, के, के, के आधार पर तो जीर्घार इत्यादि अहार भेदु रिद नी हैर्घो दीर्घ नहीने उदा दीर्घ लि और उसका जो है आ, जो, तो सनुि हो गया तो तो द्वाद भेदात्मक जो रि है स्वर संजक जो रिकार है और तू पंच वर्णात्मक जो तवर्ग है और ल जो है लो है वह लो है दो प्रकार का है यवला द्विधा आपको यदि याद होगा कि य व ल दो प्रकार के हैानुनासिका निर्णय ना चाहुनासिका निर्नाशिकाश्च चा, मे यवल जो है य वो प्रकार के है उसमें ला पर आया है ली दो प्रकार के हो गए तो यानुनासिक या और निरुनासिक ये जो भेद द्वयात्मक जो लकार है ये दंते वर्ण है ये भी दांत से बोले जाते हैं और जो सकार है वह सीटी वाला स सकार जो है वो भी दंत स्थान ये है दात से बोले जाते हैं तो ऊपर वाले जो दात है उस दांत स्थान से वर्ण बोले जाता है त थ दस तरीके से दांत के मूल से या दांत से ऐसा कहेंगे तो ये दंत वर्ण है अब उसके आगे जो है दात के बाद जो है आता आ परन्तु ओष्ठ दात और ओष्ठ हैलि जो है ल जल दि वी के सम्बन्ध बोलते हैु य सा य संबन्ध बता दिये थे ल कबन्ध मे भी जो है बता बेफी बता ही दिये हैं। रिटू रसा मूर्धनिया तो वह बच गया था अंतस्थ में तो उसका जो कर रहे हैं की वकारो दंत्यौष्ठ वकारो दंत्युष्ठ ये सैद्धांतिक सूत्र है बोलिए वकारो वकारो दंत्योष्ठ्युष्ठ वकारोकारो दंत्यौष्ठ्य युष्ठ दंत्युष्ठ्यो युष्ठ्य युष्ठ्य दंत्युष्ठ्युष्ठ्य वकारो दंत्युष्ठ्य वकारो दंत हाँ वकारो दंत ये लघु पाठ में है परंतु वृद्ध पाठ में थोड़ा सा पाठ भेद है यहाँ पर वकारो दंत्युष्ठ्य है परंतु वृद्ध पाठ जो है बृहद जो पाठ है उसमें वकारो दंतोष्य ऐसा है दंत्य न करके दंतोष्य कर, है, है, है, कर दिए हैं ये भी ठीक है ये भी ठीक है वहां पर दंत दंत्य ओष्ठ सिर्फ दंत कर दिए और यहाँ पर दंत वर्ण और ओष्ठ वर्ण ये दंत्य और ओष्ठ दोनों वर्ण है वहां पर ये करके दिए हैं और यहाँ पर दंतो दंतोष्ठ कर दिए हैं तो यहां पर कैसे किए हैं इस पर चलिए विचार करते हैं सबसे पहले पद छेद विभक्ति कर ले प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और दंतोष्य वृद्ध पाठ में ये प्रथमा व्यक्ति एक है और दंत्योष्ठ ये भी प्रथम व्यक्ति एक वचन है, है लघु पाठ में जो है अब इसमें जब समास करेंगे तो लघु पाठ में तो हो जाएगा दंत्या दंत्यश्च्य दंत्योष्ठ ये समाह द्वंद समास कर दिया और जब वृद्ध पाठ में समास करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा दंत जो है दंताश्च औति दंत दंतोष्ठम ये समाह द्वंद समास हो गया यहाँ पर या दंत, दंता बहुत सारे दांत है इसलिए दंत कह देते हैं व तो जो व बोलते हैं दांत और ओष से बोले जा रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर मतलब दंता हम कर सकते हैं तो बहुत सारे दांत में स्पर्श होता है उसका इसलिए दंताश्च और दांत से लेना है ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत जो है वो तो कर्ण पंक्ति में आ जाता है जबकि स्थान पंक्ति है और ओष तो दो है आ, अधरोष्ठ और अपर है ऊपर वाले ओष्ठ है और नीचे वाले ओष्ठ है परंतु यहाँ पर नीचे वाला जो है वह कर्ण पंक्ति है ऊपर वाला जो है स्थान पंक्ति है तो स्थान में तो ऐसा होना चाहिए दंता दंता ओष्ठी दंतोष्ठम ऐसा होना चाहिए दंता ओष्ठम ची दंतोष्ठम औष्ठ ओष्ठम ओष्ठम ओष्ठा नहीं या ओष्ठ औ ये पुमलिंग अः मतलब ये है ओष्ठ शब्द पुमलिंग है तो नपुंसक लिंग करके पुमलिंग ही कीजिए तो दंताश्च य दंतोष्ठम समाह होने से बहुत लिंग हो गया तो दंताश्च ओष्टम से दंतोष्ठम समाह और द्वंद्व समास जो हुआ है और एक वचन जो हुआ है एक सूत्र है द्वंद प्राणी तूर्य से नंग नाम प्राणी के अंग वाले इत्यादि में जो का जो द्वंद समास होता है उसमें एक बद भाव हो, हो जाता है वह एक वचन हो जाता है स नपुंसकम एक सूत्र है वहीं पर आ, उसे नपुंसलिंग हो जाता है दंतोष्ठम बन गया है अब यहां पर यह है कि दात और ओष्ठ दंतोष्ठ जो शब्द है इस पर भी एक वार्तिक है कि दात और की दंता ओष्ठ या मे औष्ट यदि ये करते हैं, तो दंतम यहां पर दंत शब्द पहले होगा कि ओष्ठ शब्द पहले होगा हम्म तो यहां पर जो है एक वार्तिक है कि ओतोष्ठ यो समाज सेवा पर वार्तिक है की समाज में ओत्व और ओष्ठ जो वर्ण है ओष्ठ जो है ओत्व और ओष्ठ जो है इसका समास में पररूप कहना चाहिए तो यहाँ पर ये पररूप हो जाएगा मान ओष्ठ शब्द बाद में हो जाएगा ये इसलिए आया वो आगे आएगा अल्पाच तरम है एक अष्टाध्याय का सूत्र आनंद जी को याद होगा कि अल्पाच तरम का अर्थ है कि अच वाले जो है उसको पहले कहना चाहिए तो दंत और ओष्ठ इसमें जब गिनती करेंगे तो ओष्ठ में जो है ओष्ठ दो हो गया और दंत में जो है दंताच में जो है यदि वर्ण इत्यादि करेंगे तो इसमें ओष्ठ में ओष्ठ अच्छा जी औ प्राणी तुरंगा नाम अल्पाचतरम ओ प्रसंग है उसमें उसका पूर्व रूप होना चाहिए था परंतु वह पूर्व रूप न होकर के उसका ये एक समाज सेवा पर रूपम वक्तव्यम इस पर फिर मैं अगले सप्ताह पर और अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये क्यों हुआ या ऐसा क्यों कहा गया तो पर रूप में मैंने ओष शब्द बाद में ही होगा अभी तो सामने जो है उसको देखकर के विचार करें कि दंत और ओष्ठ है तो यहाँ पर दंतोष्ठम बन गया है और फिर दंतोष्ठे भव इति दंतोष्ठ ऐसा वृद्ध पाठ में है कि दंत्योष्ठ सैरा वाच से प्रत्यय किया तो दंत्योष्ठ बन गया और उसमें के अलग बना दिया, अलग बना दिया, और, दंत्य व, दंत्य और में कर दिया, दंत्य बना वृद्धि वकार ये दात और ओष्ठे है, है ये य दन्तोष्ठवर्ण दन्त है, अव इसके ऊपर मत है ये वकारो दंत या वकारो दंत वकारो दंतोस्थ ये सैद्धांतिक सूत्र है मूल सूत्र है परंतु इसके ऊपर मत है वह है वृद्ध पाठ में चौदहवा नंबर सूत्र है लघु पाठ में जो है थर्टी फोर नंबर सूत्र है कि श्रिकणी स्थानमे के श्याम श्रिकणी स्थानम एक श्याम श उच्चारणे बोलिएे शा ए स्थान ए स्थानम् एे श्याम् शिक्म एे शाक् शृक् अलग अलग हो जाएगा श्रिकणी और स्थानम एक शाम तो श्रृकणी ये प्रथमा विभ्यक्ति जो है द्विवचन है और स्थानम जो है ये भी ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और एक शाम जो है षठी व्यक्ति बहुवचन है और ऊपर से वकार की अनुवृत्ति आ रही है वकारो दंत या वकारों दंत तो उससे वकार की अनुवृत्ति आ रही है और वह वकार जो है उसको अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम एक वार्षिक है कि अर्थ के आधार पर विभक्ति बदल जाता है तो वकारह जो प्रथमा है उसको अर्थ के आधार पर हम सस्ती में बदल देंगे तो अर्थ हो जाएगा वकारस्य माने वकार का स्थान हम वकार का स्थान एक मैंने के शांत आचार्य नाम कुछ आचार्यों के मत में वकार का जो स्थान है वह श्रृकणी है वह स्थान है तो श्रृकणी क्या है जी श्रृकणी किसको कहते हैं तो के ऊपर महारी ने लिखा है किसे कहते हैं तो बोलते जो दात और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे स्थान कहते हैं तो ऊपर वाला जो दात और ओष्ठ के बीच वाला जो भाग है दोनों तरफ है इधर और उधर पूरे वाला जो भाग हुआ व तो इसीलिए दांत और ओष्ठ के बीच वाला भाग तो इसलिए उसको हमने प्रथमांक वचन कह दिया था प्रथमांक वचन में यदि कहेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि उस पूरे को लेकर एक वचन कर दीजिए और यह करके वो पूरा और यदि दोनों तरफ करके जैसे हरी हरी बनता है वैसे श्रीकणी श्रीणी ऐसा बन जाएगा तो श्रृकणी द्विवचनांत हो जाएगा नित्य द्विवचनांत हो जाएगा तो श्रृकणी प्रथम द्विवचन भी कर सकते हैं और यदि प्रथमा एक कहेंगे तो फिर अः नदी की तरह चलाना पड़ेगा या भी होगा आ, तो बन जाएगा पुलिङ्गी क्रिक् दात और ओष्ठ के जो बीच वा भाग हैको शृक्ते तो की आचार्यो का मत ये है एकारस्य शृक् स्थान अस्थि वकार का जो है स्थानी स्थान वर्तते या वकारस्य उच्चारण स्थान भावचन मानेगे शिक् भावचार्यो का मत है शृक् स्थान है वकार का ये इसमें बताया है वैसे अभी तक जो भी में पढ़ाया को को? समझ में आ रहा है, है इसमें कोई शंका है आप कोई शंका शंका आप लोगों है तो शंका कर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं. जी कोई शंका है किसी को, अनंत जी जी नहीं राजभल्ला जी हैिकामन् आया जी ठीक है हाँ जहाँ पर भी कोई शंका होगी तो पूछेंगे अच्छा अब आगे चलते हैं एक सूत्र और हो सकता है क्योंकि पांच मिनट बाकी है तो अब इसके पश्चात जो है ओष्ठ आता है दात के बाद ओष्ठ स्थान आता है तो ओष्ठ के सम्बन्ध में सैद्धांतिक सूत्र है उपू पदमानिया ओष्ठिया बोलिए उप पधमानीया पदमानिया ओष्ठ्याः औष्ठ्याः उपपधमानीया ओष्ठ्याः उपपद्मानया औष्ट्याः मानीया उपमानीया ओस्थ्याः उपपदमानीया ओष्ठ्याः उपपधमानीया ओष्ठ्याः उपद मानिया ओष्ट बोलिए उपद मानिया हा वेरी नाइस nice. तो अब इसका पद करते हैं उपदानिया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ओष्ठ्या ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है समास है उच्च पुष्च उप पद मानीय उपध मानीय सॉरी गलती में बोल दिया उपद मानी उपदानिया ये इसे तर योग द्वंद समास हो गया और ओष्या का तो समझते ही हैं कि ओष्ठे ओष्ठे भव यदि ओष्ठिया में जो होने वाला है तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ हो गया कि ऊ मने अष्टादश वेदात्मक जो उवर्ण है कार जो अष्टादश वेदात्मक 18 प्रकार के जो उवर्ण वर्ण है और मने पंच वर्णात्मक जो पवर्ग हैं और उपदमानीय उपदमानीय संजक जो वर्ण है उपदानी किसे कहते हैं जी पफाव्याम प्राग अर्ध सदृशो अर्ध सद अर्धविर्ग सदृशो उपदमानीय मैने प और फ से पहले आधा के समान जो है धार्ग को चिह् तो वह उपधमानीय जो वर्ण है यथा हैर वे ओष्ठ हैपो हैदश प्रकार का उवर्णा पञ्च वर्णात्मक पवर्ग और उपधमानीय संज्ञ वर्ण च ओष्ठ स्थानीय औष्ट स्थानतः उच्चारणीय सन्ति उच्चारणीया सन्ति हैं ऐसा समझना चाहिए तो अब समय हो गया है अब अबल मात्र दो है, तो अब आगे हाकि हमने यम इत्यादि बहुत ही चर्चा कर दिया हुआ है परन्तु फिर जो है आगे प्रसंग जो आ रहा है अनुस्वार यमानसिक क्या फिर यम के सम्बन्ध में चर्चा कर देंगे जिससे की आपको और मजबूती हो जाएगी और आगे जो परीक्षा होगा वो परीक्षा में जो है अच्छे आप अंक प्राप्त करेंगे जब प्रथम हो जाएगा आ, स्थान प्रकरण तो स्थान प्रकरण की परीक्षा ली जाएगी टेस्ट ली जाएगी तो धीरे धीरे आप लोग तैयारी कीजिए तो ब, कोई शंका है तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं अरे यान उप वर्ण उपदुवचन केगे तु उपदमानि उपद वैसे अलगे उप उप उप है उपदमानीय उपदमानिय को वर्ण उपदमान्याीन है न जी बहुवचन एक उ है और प पदमानि है, है दीर्घ उकार है मिले दीर्घ उकार है न जी जा अस्ति ऊ मिले ऊ अलग केगे तु उच्च उच्च पोश्च उपधमानि अश्च समझ ग थीड़ी। थीड़ी। थीड़ी। थीड़ी। थीड़ी। आप, आप बताइए आराज भल्ला जी आप क्या कर है? रहे हैं उप, है। है। उ, तो अंत में आप बोर्ड उपदमानीय उपद मानी वो कौन सा वर्ड है कौन सा वर्ड है भी? तो उपद मानी कि ना की से पाले आधा विसर्ग के समान जो चिन्ह है वह है आप वर्णोचारण शिक्षा होगा तो आप छठा नंबर पेज निकालिए प्लीज ओपन पेज नंबर सिक्स वर्ण चरण शिक्षा में तो उसमें ये उपद का चिन्ह दिया हुआ है अयोगवाह जो आठ प्रकार के अयोगवाह हैं पीछे जो पढ़ाए थे वो आठ प्रकार के अयोगवाह में जो विसर्जनीय देवा मूल्य अनुस्वार ह्रष गुम वीर अनुनासिक चिन्ह ये जो आठ जो अयोगवा है उसमें से आगे वाला चार तो यम है परन्तु पीछे जो विसर्जनीय जीवा मूल्य उपदमानी अनुसार तो उसमें जीवा का जैसा चिन्ह है वैसा ही उपदमानीय का भी चिन्ह है परंतु चिन्ह है परन्तु दोनों में अंतर यह है की जीवा में क और ख से पहले ऐसा चिन्ह होगा आधा विसर्ग के समान या आधा विसर्ग के समान में इन दोनों को एक हाथ कर दीजिए तो एक लड्डू बन जाएगा तो मैंने दो लड्डू कीजिए दो विसर्ग बनाइए बड़ा सा और काट लीजिए आधा से तो एक आप देखेंगे इधर भी और उधर भी आधा आधा दा काटेंगे और काटे हुए को बंद कर दीजिए तो ऐसे ही रूप बन जाएगा तो इसलिए ये चिन्ह जो है जीवा मूल्य और पदमानीय है कैसे पाले होगा तो पदमानीय हो जाएगा और कैसे पाले होगा तो उसका नाम जीवा हो जाएगा समझ गए और किन्हीं को कोई प्रश्न है नैय तु मन्त्र पाठ करें। जी, जी ओम ओमदः पूर्णमिदं पुर्ण पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति, शांति शान्ति शान्ति नमस्ते सभी को